टती पतिंगे शम्मा पे जलते हैं वो समझाए नहीं जाते तेरी मस्ती के मस्ताने तेरी सूरत के दीवाने खुशी से दार पे चढ़ते हैं लटकाए नहीं जाते और इसीलिए बहुत समझाया मुझे झूठा कलंक लग रहा है दूसरी गोपी बोली बावली रो रही है झूठा कलंक लग रहा है मैं अगर तेरी जगह होती तो बहुत खुश होती क्यों उसने कहा नारो सजनी अनमनी भरहु नीर और बड़े भाग नंदलाल लाल संग झूठो लगत कलन ये भी बड़ी बात है वृंदावन में गोपी घूम रही थी प्रेमियों की भाषा ही अलग होती है शब्दा थी है यह प्रेम कहने लगी खरीद लो खरीद लो खरीद लो मैं बेच रही हूं मैं बेच रही हूं तो दूसरी गोपी बोली क्या बेच रही है तो ये बोली मैं हूं नींद बेचने वाली नींद बेच रही हूं दूसरी गोपी बोली नींद भी कोई बेचने की चीज है अरे नींद की कीमत तो उनसे पूछ पूछने नींद नहीं आती मेरी अपनी व्यथा है क्या हुआ श्री कृष्ण ने कहा गोपी मैं तेरे घर आऊंगा मैंने तैयारी कर ली तो क्या नंदलाल नहीं आए? नहीं आए आए पर नंदलाल के आने के पहले नींद आ गई आए मोहना मोहना मोहना मोह कहा गई थी मैं बैरिन रही सो सो सो सो मैं सो गई थी मैं बैरिन रही सो सो जब जागी श्री कृष्ण आकर चले गए थे आंगन की धूल में चरण चिन्ह देखे तो मैं अभागिन रोती रह गई और उस दिन से निश्चय कर लिया रीनी दिया तो है मैं बेच दूं जो कोई गाहक हो दूसरी गोपी ने कहा अगर ऐसी बात है तो ला मेरी झोली में डाल दे मैं तेरी नींद खरीद लू तू नींद क्यों खरीद रही क्या तुझे कन्हैया अच्छे नहीं लगते अच्छे तो तुझसे भी ज्यादा लगते हैं पर मेरी भी कहानी है क्या? होती पर मैं ध्यान प्रभु चित श्री कृष्ण का चिंतन करते करते पर्यंक पर पौड़ गई नेत्र बंद हुए नींद लग गई स्वप्न आ गया लाग गई पल में पलके पल लागत ही पल में प्रभु आए मैं जो उठी उनसे मिली वे कहा जाग परी प्रभु पास न पाए तो तें प्रभु प्रीतम सोए के खोए मैं प्रभु प्रीतम जागी गवा भगवान से जुड़ा स्वप्न का नाता भी सत्य झूठा कलंक भी सत्य भक्ति झूठी भी अच्छी तुलसी झूठे भगत को प्रभु जी राखत मान तुलसी झूठे भगत को प्रभु जी राखत मान जिम जिम्मेख उपरोहते दान देती यजमान किसी ने का तुम्हारे पुरोहित पढ़े लिखे बोले ना रहे अब हैं तो हमारे ही पुरोहित इसी तरह भगवान भी सोचते हैं कैसा भी है पर है तो हमारा और इसलिए न यूं घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा जो छोड़ूंगा तो कुछ मैं भी तमाशा करके छोड़ूंगा और अगर था छोड़ना तुमको तो फिर क्यों हाथ पकड़ा था जो अब छोड़ा तो मैं जाने ना क्या क्या करके छोड़ूंगा मेरी रसवाइया देखो मजे से शौक से देखो तुम्हें भी मैं सरे बाजार रसुवा करके छोड़ूंगा और तुम्हें नाज की बेदर्द रहता है तुम्हारा दिल मैं उस बेदर्द दिल में दर्द पैदा करके छोड़ूंगा और निकाला तुमने अपने दिल के जिस घर से उसी घर पर अगर दीर्घ जिंदा हैं तो कब्जा करके छोड़ूंगा हे नाथ क्या ये बिनित हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी आश्रित पे अनुग्रह की भरमान अब न होगी हे नाथ क्या ये ध्यानती स्वीकार अब न होगी हे नाथ क्या ये नाथी स्वीकार अब न होगी अनुग्रह अनुग्रहगी भरमान अब न होगी हे नाथ कहा तक कहते रहे गजगीद अजामिल गणिका तर गए जलवा दिखाने वाले रुख पे नकाब क्यों और गणिका से कुछ ना पूछा तो मुझसे हिसाब क्यों पतितों के तारने के किससे पड़े पुराने पतितों के तारने के किससे पढ़े पुराने क्या एक नई कहानी तैयार अब न हो नई कहानी कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा वो बोले कि साधन किए तूने क्या है मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा वो बोले न दुनिया में आकर किया कुछ मैं बोला तो अब भेजना मत दोबारा वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा अब वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक मैं बोला कि बस दीर्घ का सहारा तो इस भजन में भी कहा गया हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब ना होगी आश्चर्य अनुग्रह की भरमार अब ना होगी पतितों के तारने के किस्से पड़े पुराने क्या एक नई कहानी तैयार अब ना होगी और एक बात और कह दे <coughs> सुन के पुकार जन की करते थे दूर दुख वो सुन के पुकार जन की करते थे दूर दुख वो आदत पुरानी शायद आदत पुरानी शायद सरकार अब न हो आदत पुरानी शायद सरकार करुणा निधान कहलाते हो अगर स्वभाव बदल ही गया हो गर हो स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो क्या हुई बार बार करुणा हुई बार बार करुणा इस बार अब न होगी हुई बार बार करुणा सभी कहते हैं प्रभु प्रेम के बस में रहते थे जिसके बस में जो आपको था प्यारा रहते थे जिसके बस में जो आपको था प्यारा उस प्रेम की भी शायद दरकार अब न हो उस प्रेम की भी शायद स्वीकार अब अब अब ये भगवान ने कहा रे इतनी बातें बाते बाते करते हो चाहते, चाहते क्या भक्त का जरा सी बात दुख दूर कर दो ताकि राजेश भी ये बोले और दुख क्या है आके मिलो दुख दूर कर दो ताकि राजेश भी ये बोले दुख दूर कर दो ताकि राजेश भी ये बोले एहसान मानते हैं तकरार अब न होगी निवेदन ये भक्त भगवान का निराला संबंध है मीरा माता कहती कन्हैया से जुड़ा हुआ सपने का नाता भी सत्य है और ऐसे वर को क्या बनू जो जन्म में मर जाए और गिरधर वर क्यों ना बनू मारो चुड़ लो अमर हो जाए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो जाके सिर मोर मुकुट मीरो पति सोई संबंध यह निष्ठा यह और सचमुच हम मंदिर में दर्शन करते हैं अच्छी बात है उनकी कृपा हो जाए तो नाता जुड़ जाए नाता जुड़ जाए तो मंदिर के भगवान मन के अंदर आ जाए मंदिर के अंदर जिन्हें तुमने देखा उन्हें मन के अंदर बेटा तरफ दे मंदिर के अंदर जिन्हें तुमने देखा उन्हें मन के अंदर को अपना बना कर तो देखा दुनिया को अपना बना कर तो देखा कन्हैया को अपना बना कर कल तुम कन्हैया को अपना बना के तुम समरिया को अप अपना बना देखो और संबंध जुड़ता है जगत से संबंध जुड़ता है आसक्ति के कारण भगवान से संबंध जुड़ता है भक्ति के कारण मन जगत में लग जाए तो राग और मन भगवान में लग जाए तो अनुराग और एक बात है प्रेम की पराकाष्ठा क्या है आश, आशिक मासूक हो गया इश्क कहावे सोए आशिक मासूक हो गया इश्क कहावे सोए कहा और दादू अस मासूक का ईश्वर आशिक होए? वादा करके श्याम नए राधा के घनश्याम श्याम आए इश्क का सौदा कितना सस्ता बिक भी गए पर दाम आए इश्क का सौदा कितना सस्ता बिक भी गए पर दामना मुझको लाख बुरा कहे दुनिया तुम पर कोई इल्जाम आ उनसे जफर जा कुछ भी कहना उनसे जफर जा कुछ भी कहना लेकिन मेरा नाम आए यह प्रेमी की दशा है और इस ऐसे प्रेमियों को, को कोई समझाए कुछ समझ आता नहीं है क्या करें कुछ समझ आता नहीं है क्या कहें दिल सुकून पाता नहीं है क्या कहें कुछ समझ आता नहीं है क्या कहें दिल सुकून पाता नहीं है क्या कहें आता नहीं है जो मेरी नजरों के सामने दिल से वो जाता नहीं है क्या कहें कुछ समझ आता नहीं है क्या कहें दिल सुकून पाता नहीं है क्या कहें आता नहीं है जो मेरी नजरों के सामने दिल से वो जाता नहीं है क्या कहें समझा रहे हैं जो किसी दीवाने को समझा रहे हैं जो किसी दीवाने को उन्हें, को उन्हें कोई समझाता नहीं है क्या कहें समझाने वाले को भी तो समझना चाहिए एक शहर में हॉल बुक किया गया एक बहुत बड़े विद्वान थे उनका व्याख्यान था पर जब पहुंचे तो श्रोता एक पूरा हॉल खाली तो उन्होंने कहा क्या बोलें? एक। तो श्रोता ने कहा कि हाँ बात तो ठीक है लेकिन चलो एक मैं हूं तो तो बोले एक श्रोता के लिए क्या बोलें? तो श्रोता ने कहा कि यह भी कोई बात हुई किसी के पास सौ घोड़े हों और मौके में निन्यानवे मौजूद ना एक हो एक घोड़ा हो तो क्या उसे घास वो इसलिए नहीं डालेगा कि निन्यान भी मौजूद नहीं है तर्क अच्छा था वक्ता विद्वान थे प्रभावित हुए शुरू किया अब शुरू किया पर बंद ना करें। श्रोता एक वो बार बार पछता था, था कहां से मैंने यह प्रेरणा दे दी इन्हें तो थोड़ी देर तो वो समझे फिर सुने अब सहने की स्थिति आ गई अब वाह करना तो बंद हो गया भीतरी भीतर आह भीतर आह करे और जब तक वो व्याख्यान बंद हुआ तब तक श्रोता अधमरा बिल्कुल मरना सन अब वो वाह कहने लायक भी नहीं बचा था वक्ता को जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली श्रोता की ओर से तो कहा कि तुम्हारे तर्क से तो हम बोले थे तुम्हें कैसा लगा कुछ तो बोलो क्या बोले तुम्हें कहा था कि निन्यानवे घोड़े मौजूद ना हो सौ में से एक हो तो क्या एक घोड़े को घास नहीं डाली जाएगी श्रोता बोला इसका यह भी मतलब नहीं था कि निन्यानवे की घास एक ही घोड़े पे डाल दे तो उस का क्या होगा कुछ समझ आता नहीं है क्या कहें और दिल, दिल सुकून पाता, पाता नहीं है क्या, क्या कहें और आता नहीं है जो मेरी नजरों के सामने दिल, दिल से वो जाता, वो जाता नहीं है क्या कहें और समझा रहे हैं जो किसी दीवाने को उन्हें कोई समझाता नहीं है क्या करें और राजेश अब तो कर रहे हैं वो भी उनकी बात राजेश अब तो कर रहे हैं वो भी उनकी बात जिनका कुछ नाता नहीं है क्या पावसु हम पे जबते श्याम सीधा सीधा सीधा और उधर श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव मोह विसरत विशरत ना ही उद्धव ने कहा कि आपको यह शोभा देता है आप स्वयं ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप भगवान ने कहा मुझे मत समझाओ फिर बोले समझाना है तो उन्हें समझाओ जिनके कारण यह हो रहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते प्रपद्यंते भजाम उन्हें समझाओ उद्धव बोले हम जाएंगे हमारा काम ही समझाना भगवान ने कहा पर जरा सोच समझ के जाना वृंदावन है कोई आने ही नहीं देगा तो हमारे वस्त्र पहनो हमारे रथ में बैठ कर जाओ ठीक है है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं कहा उद्धो ने मोहन से मैं जाऊंगा वृंदावन देखूंगा कैसा है उन गोपियों का कठिन अनुराग का बंधन भगवान ने कहा ठीक है जाओ उधो गए पर चले मथुरा से उधो वृंदावन निकट आया तो प्रेम ने वहीं से अपना अनोखा रंग दिखलाया बिटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ पपिया हाँ पूछता था पी कहा है यह तो बतलाओ नदी जमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी भ्रमर गुंजार से भी बस यही आवाज आती थी है प्रेम जगत में सार और कुछ सार आगे बढ़े उद्धव का पीत पट करील की कुंजों में उलझ गया पीताम्बर पकड़ रहे हैं प्यारे का पीतांबर समझकर पकड़ रहे हैं उलझ वस्त्रों में कांटे लगे ऊधो को समझाने उलझ वस्त्रों में कांटे लगे ऊधो को समझाने तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने उधवाए और जो दशा देखी समझाने की चेष्टा की श्री राधिका जी ने कहा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 जाप काटो लगे सोई सु जने कूध काट पै जान तू कह पे जान काटो लगे सोई जाने ओ जाप काटो लगे सोई जान ब्रजभूमि में नहीं जोग को लगे लिए गठरिया ज्ञान की चले जाओ कहूं और मन मेरी एक नमा मेरी एक नाम जाको का तो लगे सोई जाए ओ जात का तो लगे सुई जा सोई मैंने मैंने मैंने में में तुझे देखा है। मैंने बाहरों में तुझे देखा देखा है, है, चांद और सितारों में तुझे देखा है मेरे महबूब तेरी पर्दा नसीने की कसम मैंने अशकों की कतारों में तुझे देखा है यह प्रेम अच्छा फिर यही समझाने आयो को व्यापक है या ये कहने आयो को अगर ऐसे ही तो मथुरा जाकर मिल लो हमें न मथुरा जाने की जरूरत है न व्यापक है ये समझने की जरूरत है क्यों यहाँ समझने वाला है कौन यहाँ तो श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भाई फिर यूं पूछत सखियन सो राधा कहाँ गए यह, यह प्रेम की दशा एक और अगर ज्ञान का अद्वैत है तो यह प्रेम की अनन्यता है दो होकर भी यहां दो नहीं रहे ऐसी स्थिति। एक बात कहके फिर विराम की ओर चले यह प्रेम की बात सर्वत्र प्रेमते ते प्रकट हो ही में जाना आ प्रेम भरा हृदय हो फिर व्यक्ति कहां रह रहा है धाम का अपना आनंद है अपनी एक विशेषता है नाव चलाता था केवट पर रहता था गंगा जी किनारे और गंगा जी राम भक्ति जहां सुरसरित धारा, राम जी की भक्ति ही गंगा जी है और कितनी अद्भुत बात भक्ति की गंगा जी में नाव चलाता इधर से उधर उधर से इधर नाव चलाना बुरा नहीं रोजगार था उसका लेकिन भक्ति के भाव से जोड़ रखा था जिसने अपने व्यवहार व्यवपार की दुनिया को भी भक्ति की धारा से जोड़ लिया हो उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता भगवान उसके पास चलकर आते हैं अच्छा और मांगते हैं मगर राम पहुंचे जब गंगा किनारे तो खुदा को पड़ी ना खुदा की जरूरत भगवान कहते मांगी नाव नाव मांगी केवट आए ही नहीं कहने लगा हम आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं अब ऐसी बेजती तो आज तक नहीं हुई होगी जैसे कोई पैसा मांगे किसी से कहने हम नहीं देंगे हम आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं इसका मतलब पहले बेईमानी की होगी एक अध्यापक ने विद्यार्थी से पूछा कि तुम्हारे पिता पांच हजार रुपये तीन, तीन प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से उधार लें तो छह महीने बाद कितना लौटाएंगे हिसाब लगा के बताओ विद्यार्थी बोला सर एक नया फैशन है तो अध्यापक ने कान पकड़ के तमाचा लगाया बोले क्यों रे तू हिसाब नहीं जानता गणित नहीं जानता विद्यार्थी बोला सर हम तो गणित जानते हैं पर आप हमारे बाप को नहीं जानते उसने जिसका लिया है दिया है आज तक जो तुम्हारा ही देगा और ये केवट भी बड़ा निराला कह रहा है, हम आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं नहीं लाएंगे ना भगवान कहांसी आया लक्ष्मण जी की तरफ देखा कि लक्ष्मण ऐसा विचित्र भक्त देखा लक्ष्मण जी भी तो मौके की तलाश में थे कि कि भगवान इतने सरल हैं ये स्वयं भी बातें सुनते दूसरों को भी सुनवाते हैं तो भगवान ने कहा लक्ष्मण ऐसा विचित्र भक्त देखा कि जिसे मैं बुलाऊं और ना आए लक्ष्मण जी बोले आपके जितने भक्त होते सब ऐसे ही होते कैसे बोले आपका कहना ना माने वही भक्त आपके स्वभाव ही ऐसा है भगवान का यही विचित्र भक्त देखा दूसरा कौन लक्ष्मण जी बोले एक को पीछे छोड़कर आए और एक आगे है पीछे किसे छोड़कर आए आएगा सुमंत को वो रथ में बैठे और आगे है केवट जो नाव में बैठा है सुमंत जी से आपने कहा कि रथ लेकर अयोध्या जाओ और केवट से कहा कि नाव लेकर आओ सो एक को भेजते हो सो वो जाता नहीं है दूसरे को बुलाते हो सो वो आता नहीं ना ये कहना माने ना वो कहना माने आपके सब भक्त ऐसे ही होते हैं और लक्ष्मण जी के इस व्य विनोद पर सीता माता को भी हंसी आ गई पर राम जी भी वचन रचना में परम प्रवीण तुरंत बोले लक्ष्मण बात यह है किसी दुकानदार की बौनी सवेरे सवेरे बिगड़ जाए शगुन बिगड़ जाए कोई उधार मांगने वाला आ जाए तो समझ लो दिन भर के लिए दुकानदारी खोटी सब उधार मांगने ही वाले आए लक्ष्मण जी ने कहा क्या मतलब भगवान ने कहा हमारी यात्रा का शगुन बिगड़ गया बौनी बिगड़ गई कैसे का जब हम अयोध्या से चले तो एक घटना घटी क्या का बनवास हमारा हुआ था चौदह लक्ष्मण तुम्हारा भी बनवास नहीं था सीता जी का भी नहीं था ना राम जी बोले तो हमने तुम दोनों को मना किया था कि हमारे साथ वन मत चलो लक्ष्मण तुम्हें भी और सीता जी को भी दोनों बोले हाँ मना तो किया तो था।, था राम जी बोले तो तुम दोनों ने कहना माना दोनों बोले नहीं माना भगवान बोले हम तभी समझ गए थे कि यात्रा के शुरू में ये हाल है तो आगे जितने मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे जब तुम ही कहना नहीं मान रहे तो वो क्या माने लेकिन एक बात है क्या मेरे प्रेम के कारण ही तो कहना नहीं माना और केवट कहना नहीं मान रहा है तो प्रेमी ही होगा लक्ष्मण जी बोले दिख तो नहीं रहा है राम जी बोले केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है प्रेम का प्रदर्शन नहीं कह क्या रहा है? चरण धोलू क्यों बोलिए रज है ना रज ये मुक्त कर देने वाली रज है मुक्त कर देने वाली रज है इसको मैं गंगा जल से धोलू और गंगा जल भक्ति धारा अगर गंगा है तो भक्ति का भाव ही गंगा जल है और राम जी ज्ञान के स्वरूप हैं ज्ञान अखंड एक सीतावर और उनकी चरण रज मुक्त कर देने वाली है मैं तो कहता हूं धन्य है यह प्रेमी जो ये कहता है कि यह मुक्त करने वाली रज को मैं भक्ति के भाव से धो डालूंगा मुझे मुक्ति नहीं चाहिए क्यों बोले नाव अगर नारी बन गई तो भगवान ने कहा तो क्या हर्ज है जड़ तुसे मुक्त हो जाएगी पार करने वाली खुद पार हो जाएगी केवट बोला कि नारी बनेगी तो घाट पे रहेगी कि घर में बैठेगी बोले हाँ घर में बैठेगी तो कहा कि नाव नारी बनेगी यहाँ और घरवाली है वहां उसने तो ये चमत्कार देखा नहीं होगा उसे हम कैसे समझाएंगे और फिर एक समस्या आई कि पूरे परिवार का पालन नाव से नाव गायब हो जाए और परिवार का एक सदस्य और बढ़ जाए ये कहा की समझदारी और तीसरी बात यह है कि वो तो यही कहेगी कि नाव बेचकर दूसरा विवाह करके आए होंगे उसको कैसे समझाएंगे लक्ष्मण जी ने कहा हो गई परमात्मा को समझा रहे हैं भगवान को समझा रहे हैं और पत्नी को नहीं समझा सकते केवट बोला अनुभव ऐसा ही है परमात्मा को समझाना आसान है लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर अच्छा अच्छा भगवान ने कहा कि नाव तो तुम्हारी बुद्धि और बुद्धि अगर चैतन्य हो जाए तो क चैतन्य हो जाएगी बुद्धि तो घर में बैठेगी घट में बैठेगी आत्मन्यो वात्मना तुष्टा लेकिन भक्ति की गंगाजी छूट जाएंगी तो ऐसी मुक्ति मुझे नहीं चाहिए जो भक्ति के भाव से दूर कर दे भगवान बोले तो आवागमन तो बना रहेगा इधर से उधर बोले भले ही बना रहे लेकिन भक्ति के भाव से ये जिंदगी की नैया जुड़ी रहे तो चरण धोने की बात थी बस चरण धोने की बात थी तो धो लेता भगवान मना करते समस्या चरण धोने की है ही नहीं वो कहता कहोगे तब धोगा मोहिपद पदुम पखारन कहा अच्छा किसी की श्रद्धा है तो किसी के चरण छू ले पर ऐसा कौन श्रद्धे होगा जो अपने चरण बढ़ा के कह के चलो छुओ एक एक करके आओ छू ऐसा तो कोई वही कह सकता है जिसका सर्व से कोई संबंध ना हो और भगवान जैसे संकोची राम जी कैसे कह दें कि चरण धो लो और केवट कहता कहोगे तब धोएंगे राम जी ने कहा कि बिना पूछे बहुतों ने चरण धो लिए तुम भी धो लो केवट ने कहा सुनो सरकार जिन्होंने बिना पूछे चरण धोए हैं उनकी अपनी गर्ज रही होगी उन्हें भावसागर से पार जाना होगा भाई यहाँ गर्ज मेरी नहीं आपकी है आपको गंगा जी पार जाना हो तो, तो कहो और कहो तो भगवान बोले अगर हम चरण धुला लें तो केवट बोला हम तो कोई एहसान करोगे औरों से उतराई लेता हूं आपसे नहीं लूंगा न नाथ उतराई चाहूं केवल चरण तो और अंत में प्रेम पराधीन हो गए प्रभु पहले इशारा किया सोई करू यही तब तो नाव न जाय सोई कर ले वही कर जिससे तेरी नाव न जाए पर केवड़ बोला सोई करू नहीं साफ साफ कहो प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु ने कही दिया बेज्ञान जल पाए पखारू कठौता ले आया सरकार खड़े हैं केवट बैठा है कठौता बाई ओर दाई ओर रखा है जल से भरा बाई हथेली आगे बढ़ाई राम जी का चरण दाया रखा कम जल छोड़ा कठौते से धोने लगा मन में तो भाव है जिन चरणनते निकसी सुरसरी लक्ष्मण जी बोले भाव के कारण चरण धो रहे हो केवट बोला भाव के कारण नहीं हम तो नाव के कारण धो रहे हैं पर यह भूल ही गया भगवान एक पाँव से खड़े हैं देवता भी कहते हैं ऐसे भक्त तो देखे जो भगवान के सामने एक पाँव से खड़े रहे पर ऐसा नहीं देखा जिसके सामने भगवान एक पाँव से खड़े हैं पर बड़ी देर हो गई भगवान ने कहा चरण धुला केवट बोला हाँ, तो, केवट बोला गीला था पोच लेने देते धूल लग गई दोबारा धोना पड़ेगा लक्ष्मण जी बोले हो चुके तो पार चरण तो गीला रहेगा कभी ये धुलाओ कभी ये धुलाओ धूल दुल तो लगेगी भगवान ने कहा हम एक पाँव से खड़े हैं केवट बोला देखन में जड़े कण केते देख देख धो आप एक पगते खड़े याते न खीजिए आप एक पाँव से खड़े हैं तो खीजे नहीं चाहो अवलंब सहारा चाहते हो तो विनीत जू विलम्ब नाथ मेरे माथ पे सो हाथ धर लीजिए मेरे माथे पर हाथ रखो राम जी को हंसी आ गई अब तक भक्त कहते थे कि मेरे सिर पे हाथ रखो तो मुझे सहारा मिलेगा ये कह रहा तुम्हें सहारा चाहिए तो मेरे माथे पर हाथ चरण धुले भगवान ने कहा अब पार करो करोगा अभी थोड़े ही आपके लिए नियम नहीं तोड़ूंगा जो पहले यात्री हैं वो पहले पार होंगे हमें तो दिख नहीं रहेंगे राम जी ने कहा बोले तुम्हें दिख गए होते तो पार ही ना हो गए होते पितर पार करी प्रभु ही पुण्य मुदित गए ले पार उस पार ले गया उतर ठाण भय सुरसरी रेता राम जी को लगा किसे कुछ दिया नहीं केवट ने प्रणाम किया राम जी को लगा कि से कुछ दिया नहीं लक्ष्मण जी ने पूछा प्रभु क्या बात है आ, क्या कहा भगवान ने कहा से कुछ दिया नहीं लक्ष्मण जी बोले और कह दो चरण धुला लिए भगवान बोले धीरे बोलो ने उतराई कि कौन कहे चरण धुलाई और देनी पड़ेगी वो भी तो अपने मतलब से धुलाए थे अब लेकिन दे क्या श्री सीता जी ने मुद्री उतार कर दी भगवान को लगा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं सीता जी ने अंगूठी उतार कर दी कि आपके उस हाथ में नहीं इस हाथ में तो है यह हाथ भी आपका हाथ है जब, जब से मेरे पिता ने तो मेरा हाथ आपके हाथ, हाथ में दे दिया तब से यह हाथ आपका हाथ हो गया अंगूठी थी केवट से कहा ले लो केवट बोला नहीं चाहिए भगवान ने कहा इच्छा नहीं है कहा यही तो विडम्बना जब इच्छा थी तो मिल नहीं रहा था अब मिल रहा है तो इच्छा नहीं है तो इच्छा कब थी जब तक आप नहीं मिले जिंदगी हो गई थी सबसे मांगते मांगते मैंने सोचा भगवान आ रहे हैं उनसे ही मांगूंगा भगवान ने कहा बिना मांगे अंगूठी दे रहे हैं क्यों नहीं ले रहे हो केवट ने कहा मैं आपसे मांगने के लिए तैयार खड़ा था आपने आते ही नाव मांगी मांगी नाव हमने सोचा जो हमसे ही मांग रहा हो अब हम उससे क्या मांगे प्रभु वह तो बहुत बड़ा है जिसे आप कुछ देते हो पर वह कितना बड़ा है जिससे आप भी कुछ मांगते हो मांग बड़ा बना दिया है दे दोगे तो छोटा बन जाऊ भगवान ने कहा ये मांगाने की बात छोड़ो मजदूरी लो हमने पार किया है हमें केवट बोला मजदूरी के लिए हमने आपको पार किया ही नहीं भगवान ने कहा लक्ष्मण लक्ष्मण किया ना तो हम उस पार से इस पार कैसे आए केवट बोला यही तो हम पूछ रहे हैं कैसे आए राम जी बोले नाव से केवट बोला नाव किसकी थी सरकार तुम्हारी केवट बोला यही तो मैं कह रहा हूं नैया तो मेरी ही पार लगी आपने, आपने चरण रख दिया, दिया। इसलिए नैया मेरी पार लग गई आप पार होने के लिए नहीं आए थे मेरी नैया पार लगाने के लिए आए थे तो उतराई तो मुझे देनी चाहिए दे नहीं सकता तो ले कैसे लो मुझे सब कुछ मिल गया भगवान ने कहा हम किसी का कर्ज नहीं रखते केवट बोला हमारा रख लो चुकाने दोबारा तो आओगे भगवान ने कहा नहीं आए तो केवट बोला हम वसूल करने आ जाएंगे अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना मैंने तुमको हैवट बोले लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण जी बोले ले ले, ले।, ले। केवट बोला बचन दे चुका था अरे का दिया होगा वचन भगवान को, भगवान को भी वचन का प्रवचन दे रहा ले ले केवट बोला क्षमा करें लक्ष्मण जी छोटे सरकार हमारा वचन आपके बाण की तरह नहीं है जो धनुष पर चढ़ तो जाता है बिना चले उतर जाता है लक्ष्मण जी बोले ये वचन कौन सा बाण से कम है प्रभु इससे तो आप ही बात कर श्री सीता जी ने कहा कि हमारी ओर से कह दो भगवान ने कहा केवट श्री सीता जी की ओर से अंगूठी उतराई में ले लो तब तक हंसते रहने वाला केवट अचानक रोने लगा आँखों में आंसू आ गए कहने लगा प्रभु दोबारा मत कहना ये सुन नहीं सकूंगा मैं मैं गरीब तो हूँ लेकिन मैंने आपको नाव में बाद में बिठाया है पहले आपके चरण धोए नाव में बाद में बिठाया पहले आपके चरण धोए हैं और प्रभु मुझसे पहले भी किसी ने आपके चरण धोए थे किसने महाराज जनक ने और महाराज जनक ने आपके चरण धोकर अपनी बेटी जान की आपको अर्पित कर दी तो मैं कैसा चरण धोने वाला जो उसी बेटी की अंगूठी उतराई में ले दू? अगर दे नहीं सकता तो ले कैसे लूं श्री जानकी जी को गंगा जी के किनारे अपनी मिथिला याद आ गई यह है बहुत कीन प्रभु लखन सी नहीं कचुके वट ले विदा कीन कर